श्री श्रीरामकृष्णकमृत मटर्मोदय संक्षिप्त जीवनचरित श्री प्रभु मस्टर्महोदया प्रधानतः शुद्धभक्पदेश प्रादा अवदत् पश्यम यचार बहुजात भूयो नपेक्षित वह न पुनः क्यसटर्मोद युक्त सन् अवदत् महोदय न मटर्मोदय स्वभावत सलज्ज आसी नृत्य काले श्री प्रभु एक तम दंडा दृष्टि बल आकृष्य अवदत अरे सैल नृत्य अभी चं शिक्षाप्तवा सर्वदा भगवदाप कर्तव्य मटर्मोदय तथा नरेन्द्र विद्यालय छात्रा नैतिकवनतिष आलोचना कौती महोदय अवदत एक सकलालापो न श्रेयसे ईश्वरियालाप विहाय अन्या लापो न श्रेय से साधुसंगजनवासन तथा भगवदापन सह व्याकुताजनम अभी तुदाकित श्री प्रभु अवदत अत्यव्याक क्रंदते चेत स द्रष्टुम शक्य सकलस्थलेश व्याकता उल्लेख दृष्टि तथा पूर्वतर विचार विषय पाठकेन निषेधँ श्रुवा पाठक मत यी प्रभु महोदय भावुकता निम्जत पाश्चातशिशावशाद अस्माक मनसी यक प्रमणता आगछति तथा भगवत भगवत्सबीना बुद्धिमता श्रद्धा तथा आग्रहो जायते मटर्महोदय त ईवर प्रति सफल विचारे प्रवर्तनमें आसी श्री प्रभो प्रकृत उद्देश्य अतः तम ब्रुवं शुतवा श विचारण अत्यमेक्ष कामीकाचने अनी ईश्वर कवल वस्तु रुप्यकेण कि ओदन होती द्विदर्यतम ईश्वरलाभों न अतोप्यक जीवन से उद्देश्य भवती इसम विचार अभी अवगत महेन्द्रनाथ श्री प्रभुसमीपं गरव शुणो पश्य चा सकल विषय परमंडलौ मुद्रित गृह प्रत्यार्तना परं पूर्वाभ्यासानुसारे दिनलिप्ये संेपेण विस्तरेण विक्वा संरक्षति एवं एव यहां काल कथाम सृष्टि अभूत महोदय प्रथम तो निराकार एव समासक्त आसी यहां श्री प्रभु अभी तदनुपु उपदेश मतशील से सरोवरे क्रीडार प्रदर्शयन स अवद ये निराकार ब्रह्मणी तथा मनो निमग्न वर्तते चिंत मस्टर्मोदय तेन मगेण एक प्रचलत किंतु अतत एक सह अंगी अहम दृष्टान प्रथम निराकारे निराकार नन न अल साध्यम श्री प्रभु तत्तर प्राद दृष्टि तरी साकार एव कथम न कस्टर महोदय तद अवन मस्तक अंगीकृत तस्वेशा ध्यान भजना कर्म आर दक्षिणेश्वरे गातमी अक अवसरासारे दिचत सत्रिवासम अभी कौती स्म एवं त्र्यशीतुतराष्टादत ख्रीष्टवर्ष से समग्र दिसेबर मस सीगुरू सकाशें यातवा इतर साधन तथा आध्यात्मकोन्न सीरामकृष्ण विषे मास्टर से मत पिवर्त स्म दैशीतराष्टादतर्षा मच्मा से मटर्मशय श्रीरामकृष्ण विषय अवदत ज्ञानम अथवा प्रेम भक्ति अथवा विश्वास अथवा वैराग्यम अथवा उदार भाव कद न दृष्टवा सशीतराष्टादतर्षा जुलाई मसे स्वीक स्म भवंतम भवर स्वयं हस्ते निर्मित अन्न ज निर्मित यहाँ थर्वसृष्टिभवन सचाश्तुत्तराष्टादत खिष्टवर्षा जुलाई मसी ज्ञापित अहम मंडे यशु खिष्ट चैतन्यक्री प्रभो एक उपदेश से आवृत्ति मटर्मोद अवदत् यत अवतार एको विशालम छिद्रम इव यन यम्य अनंत ईश्वरों दुम शक्यते श्री प्रभु तत छिद्रम किम मास्टर कि अवदत छिद्रम तत्द्र भा त्री प्रभु तस्त्रे अभीघात कुरन्न अवदत अवगत उत्तम संवृत्त श्रीरामकृष्ण यद काशीपुर अवस् अस्वस्थ तस्टर्महोदय काकूरदर्शनाथ गोयानस अवर्धम अश्मा मग पद व्रजन गस्स्युप्रव आसी अतः पथिक सर्वदा शंकतेन भाव्य आसी तदा मटर्मोदय चक्षुषी नवागागाजल दूरत कामुकुम दृष्टि साष्टांग प्रणिपातम कामार पुकुर मार्गे ये सह साक्षात्कार जाता है तस्म कर स्म अभी प्रभो स्मृतिता जाता पुलकित चित्न दर्शन स्पर्शन चर्म प्रवृत्त रोगशय्यां सायि श्री प्रभुत अवगम्य क्चन भक्त अवदत्श तस्य केतीप्रीतिः कोऽपि तस्मै न उक्तवान् भक्तेः आधिक्येन स्वत एतत् कत् कष्टं सोढ्वा तत् सकलस्थानम् अगच्छत् यतः अहं तत् सकलस्थाने गतायातं कृतवान् एतस्य भक्ति विभीषणस्य इव विभीषणो मनुष्यं दृष्ट्वा उत्तमरूपेण सञ्जीकृत्य पूजनं निराजनं च करोति स्म अवदच्च एसा मम प्रभो रामचंद्रस्टा मूर्ति किंच कागत महोदय अवदत् कथम गतवां तत्देश अहम स्वस्थो भवामी चेत सह गम क्या सीरम सहगमन सह तो न संवृत्त किंतु मटर्मह अवस्थन स तूय अभी अष नव वरम कापुकु नयती स्म कामार्पुकुरं प्रति मास्टर् महोदयस्य एकस्मिन् समये एव आकर्षणं जातं यत्तत्र स्थायिभावेन निवासाङ्क्षा निवासाकाङ्क्षां श्री श्रीमातुः सविधे निवेदितवान् माता तु सहास्यम् अवदत् तात् तत् म्यालेरिया रोगस्य आकारः आकरः तत् न शक्ष्यते अन्ततो मातुः आदेशः एव प्रतिपादितः बाल्ये इववनेटरमोदय प्राकृति सौंदाभी तथा असीमता अंतरा भगवत गुप्तह आभास प्राप्त श्री प्रभोलीका सिखरदर्शन आनंदन आप्लु तथा भक्त कुल्कि अभूत प्रत्यावर्तना श्री प्रभु तम पप्रक्ष कीदृशं हिमालर्शन किश्वर स्मर्य स्म दक्षिण श्री प्रभु नरेन्द्र सह मटर महोदय से तर्क सामज्य कौतुकम प्रकृत्याज्जाशील महोदय से मुखत तो तदा वाक्स्फूर्ति न अभूत अतः श्री प्रभु अवदत परीक्षोत्तरणर स्त्री स्वभा आलपनोति अपरेद्यो स गान गाँव सकोचम अभवती स्म इतः श्री प्रभु अवदत स विद्याल दतविकास विधा पुनः अत्र गानवेषण यती लज्जा कदापि अवदत अच्छी भाव यद नम्रस्वभा मनुष्य सह पुष सिंह से नरेन्द्र से प्रगाढ़ीसंबंधस्थप्ले का बाधा न संजाता पितृभन नरेन्द्र अन्न कषे समुपस्थित महाशय तस् मेट्रोपोलिटन विद्याल शिक्षकता कार्यासमित कार्या नरेन्द्रगृह मसत्रुप्य प्रदा एक नरेन्द्रजन हेप्यक्रवा अवदत नरेन्द्रा यदनीय अत्यर्पण क्य से यदा श्रीरामकृष्णस देहत्यागान युवकभक्ताबंधीना चुर्विगृहस्थभक्स मास्टर्मोदय सहायक अभूत तथा अर्थ सदुपदेश द्वार बराहनगर मठ निर्माण तथा संरक्षण व्यवस्था अवकाश दिवस स प्रायश्व तन्मठम आगत रात्रियापन कर एकद् सकल वचन स्मरण स्वामी विवेका परम विवेकानंद पत्रे अलिखत राखाल श्री देह परम देहत्यागा स्मसी सर्वे अस्मा पर दरिद्रा बराका मनवा बलराम सुश सुरेन्द्र मित्र मटर्महदय तथा चुनी महोदय एंस विपदी अस्माक मित्री अतएव ऋण अस्मा कदा पिशोधय नक्यू प्रभो अदर्शना जागति्या्या विनों मटर्मोदय तीर्थदर्शन साधुसंगे तथा तपस्या मनोनिवेश अस्रीकाशी वृंदावन प्रयागायोध्या हरिद्वार दर्शन तथा श्रीमदलस्वाम भास्करनंदस्वान तथा उघुनाथ रघुनाथ दस बाबाजी महाराजस्य से दर्शनलाभन धन्य अभूत तस्य साधनास अत्यस्मयर है एक दक्षिणेश्वरे पंचवटीकुट्रे तपस्या अभूत किन्तु आर्द्र गृह कठोर जीवन यापनावस्थ तथा चलशक्तिन संजाइवामीमानंद तृहम नीतवागर मठे वास विषय पूर्व उल्लिखित एकद्दिहाय दक्षिणेशरे वाद्यशाला प्रकोष्ठे अध्ये मध्ये रात्रियापन अकोत् अपरा एक आश्चर्यक अभिचि आसत तस्य स्वगृह अवस्थान काले सभी गात्रोत्थानपूर्वक आदा कलिकाताश्विद्यालय सेनेटभवन से आलिंदे उपस्थित अभूत तथा त्र गृहना मध्ये शयन करहाय संबल से गृहशून्यजन से अवस्थनम आरोपयुम चेषते स्म अनतर कोपी यदि एक गुप्तसन्यासीन अपृछत एक कथम सामचर्य स्म सरम सा प्रादा गृह से था परिवार मनसो जपेत नईति योजक लग्नो वर्त पर्वाणी उपलक्ष्य स गंगातीरे समे साधुसन्नी सा ग मुक्ताकाशतले कथं ते प्रज्ज्वलितवह्निपार्श्वे ध्यानमग्ना जपनिरता वा वर्तन्ते क्वचित् हावोडा निस्थ निस्थानकं गत्वा जगन्नाथक्षेत्रतः प्रत्यागतानां यात्रीणां प्रसन्नवदनं निरीक्षते स्म अथवा महाप्रसादं याचित्वा सेवते स्म उद्देश्यम् अनेन प्रकारेण तन्महातीर्थगमनस्य अन्ततः किञ्चित् फललाभः श्रीरामकृष्ण से चीर सामप्य बोधा स सा दिवाभागे अभी अवसर कालेकोष्ठ प्रवेश पुरातनदीनलिपि उद्घाट्य श्रीमुक्निश्रित कथा से पाठं तथा ध्यान कौती स्म